श्री शिव पुराण महात्मा कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छोर करा देना चाहिए जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्नपूर्वक प्रातःकाल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए वह भी सब प्रकार के संशयों को नृवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो कथा में आने वाले विघ्नों के निवृत्ति के लिए श्री गणेश जी का पूजन करें तथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्तिभाव से पूजा करें तत्पश्चात उत्तम बुद्धिवाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त हो आदरपूर्वक शिवपुराण की कथा सुने जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों काम आदि छह विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाप खंड बातें करते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते जो लौकिक चिंता तथा तो धन गृह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं वे ही पुण्य के भागी होते हैं सूर्य बोले सोनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्तिपूर्वक सुनो नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है जो लोग दीक्षा से रहित हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है अतः मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना भूमि पर सोना पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार भोजन करना चाहिए जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सज सके वैसे ही करना चाहिए गरिष्ठ अन्न दाल चला जल जला अन्न शेम मसूर भाव दूषित तथा अन्न को खाकर कथावृत्ति पुरुष कभी कथा को न सुने जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज लहसुन हींग गाजर मादक वस्तु तथा आमिस कहीं जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम क्रोध आदि छह विकारों को ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे कथावृति पुरुष प्रतिदिन सत्य सोच, दया मौन सरलता विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे स्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है दरिद्र क्षय का रोगी पापी भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने काकबंध्या आदि जो सात प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए उन्हें स्त्री हो या पुरुष सबको यत्नपूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए